महाभारत शांति पर्व एक पंचासदधिक ब्रह्मवेद्ता ब्राह्मण के लक्षण और परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय व्यासुवाच ग्रनुियामाराचाया तस्तम चीर्तिम चने स वै प्रचार पश्य तो ब्राह्मण से व्यास जी कहते हैं बेटा साधक को चाहिए कि गंध और रस आदि विषयों का उपभोग न करें विषय सेवन जनित सुख की ओर न जाए स्वर्ण आदि के बने हुए सुंदर सुंदर आभूषणों को भी न धारण करे तथा मान बढ़ाई और यश की इच्छा न करें यही ज्ञानवान ब्राह्मण का आचार है सर्वे थी शुश्रुसुर ब्रह्मचर्यवान ऋचोसाम जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर ले गुरु के सेवा में रहे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तथा ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले वही मुख्य ब्राह्मण है ज्ञातिवत्त सर्वभूता ना का नच वही जो समस्त प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता है जानने योग्य तत्व का ज्ञाता तथा सब वेदों का तत्वज्ञ है और कामना से रहित है वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है इन दक्षिणों से संपन्न पुरुष ब्राह्मण नहीं है ऐसी बात नहीं किंतु वही सच्चा ब्राह्मण है इष्टि क्रतुश्चवा नैव अभिधान अविधानां च नाना प्रकार के इष्टियों और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से, बिना विधान के अर्थात बिना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 उसी समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है यदा न कुरते भाव सर्वभूत सुपापक कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्य तदा जब वा मन वाली और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार अपने मन में नहीं करता तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है काम बंधन में बंधन काम बंधन मुक्तो हि ब्रह्मभुजा कल्पते जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है यहाँ दूसरा कोई बंधन नहीं है जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है काम तो मुच्यमान भ्रादेव चंद्रमा विरजा कालमाका धीरो धैर्य वर्तते कामना से मुक्त हुआ रजोगुण रहित धीर पुरुष धूमिल रंग के बादल से निकले हुए चंद्रमा के भांति निर्मल होकर धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहता है आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशंति यद तदवत्मा प्रवशंति सर्वे स शांतिमा न काम काम जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण और अविचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं उसी प्रकार सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुषों में पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविष्ट हो जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं स काम कांतो न तु काम स वै कामा, कामा स्वर्गमुपैत दे भोग ही उस स्थित प्रज्ञ पुरुष की कामना करते हैं परंतु अब भोगों की कामना नहीं रखता जो काम भोग चाहने वाला देहाभिमानी है वह कामनाओं के फल स्वरूप स्वर्गलोक में चला जाता है वेदस्ोपनिषद सत्यम सत्योपनिषद ोपनिषदनिषद तप वेद का सार है सत्यवचन सत्य का सार है इंद्रियों का संयम संयम का सार है दान और दान का सार है तपस्या तपसोपनिषद्याग हम त्याग्योपनिषदुखम सुखस्ोपनिष्स्वर्ग स्वर्गस्ोपनिषम तपस्या का सार है त्याग त्याग का सार है सुख सुख का सार है स्वर्ग और स्वर्ग का सार है शांति क्लेदनम सोक मनसो संतापम त्रिन्यासह सह तृष्णया संतोषान सीक्षसी संतोषा शांतिलक्षण मनुष्य को संतोषपूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्वगुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए सत्वगुण मन की तृष्णा शोक और संकल्प को उसी प्रकार जलाकर नष्ट करने वाला है जैसे गर्म जल चावल को गला देता है विश्व को निर्मम शांत प्रसन्नात्मा भीम सरह सक्षण वाले तय समग्र पुनर शोक शून्य ममता शांत प्रसन्न चित्र और संतोषी इन छह लक्षणों से युक्त मनुष्य पूर्णतः ज्ञान से तृप्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है सर्वे सत्वुण प्रेत प्रागैर त्रिभि ये विदु प्रेतचात्मा स्तम तम गुण विदु जो देह देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य धम दान तप त्याग और सम इन छह गुणों तथा श्रवण मनन निदिध्यासन रूप त्रिविध साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर के रहते हुए जान लेते हैं वे परम शांति रूप गुण को प्राप्त होते हैं अकृत्रिम अम संहार्यम प्राकृतम निरूपस्कृतम अध्यात्मम सुकृत प्राप्तः सुखम श्रुते जो उत्पत्ति और विनाश से रहित स्वभाव सिद्ध संस्कार शून्य तथा शरीर के भीतर स्थित नाम से प्रतीत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वह अक्षय सुख का भागी होता है निष्प्रचारम मन कृत् प्रतिष्ठाप्याम लभते तोष्टिख्यात्मनुथा अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में संपूर्ण रूप से स्थापित कर लेने पर पुरुष को जिस संतोष और सुख की प्राप्ति होती है उसका दूसरे किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है ये नृप्य भुंजान तृप्य वि न स्नेहो बलम धपते येदेद जिससे बिना भोजन के भी मनुष्य तृप्त हो जाता है जिसके होने से निर्धन को भी पूर्ण संतोष रहता है तथा जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि स्निग्ध पदार्थ का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है उस ब्रह्म को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है द्वाराणि ब्राह्मण श्रेष्ठ स आत्मति जो अपने इंद्रियों के सुरक्षित द्वारों को सब ओर से बंद करके नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माराम कहलाता है समाहितम परे तत्व क्षेण काम अवस्थित सर्वतः सुखमे ते यथा जो अपनी कामनाओं को नष्ट करके परम तत्वरूप परमात्मा में एकाग्रचित्त होकर स्थित है उसका सुख शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भाँति सब ओर से बढ़ता रहता है अविशेषाणी भूताह तो मुने सुखे न पोजते दुखम भास्कर तमो यथाम जो सामान्यतः संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है उस मुनि का दुख उसी प्रकार सुख सुखपूर्वक अनायास नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार क्रांत कर्माणम अतिक्रांत गुणक्षय ब्राह्मणम विषिया श्लिष्टम धरा मृत्यु नभिंद गुणों के ऐश्वर्य तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेता पुरुष को जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होती है सहजदा सर्वतोमुक्त समय त्रियार वर्तते जब मनुष्य समस्त बंधनों से पूर्णतया मुक्त होकर समत में स्थित हो जाता है उस समय इस शरीर के भीतर रहकर भी वह इंद्रियों और उनके विषयों की पहुँच के बाहर हो जाता है कारणं परम प्राप्य अति क्रांत कार्यता आवर्तनम नस्ती संप्राप्त से परम पदम इस प्रकार जो परम कल्याण स्वरूप ब्रह्म को पाकर कर्म में प्रकृति की सीमा को लांग जाता है वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है उसे पुनः संसार में नहीं लौटना पड़ता है इस स्त्री महाभारत शांति परमढ़ मोक्ष धर्म परमढ़ शुकानुप्रश्न ही एक पंचाश्दिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो सौ इंक्यावनवा अध्याय पूरा हुआ